आगे पीछे. आगे. आगे पीछे पीछे आगे आगे पीछे पीछे आगे आगे पीछे पीछे आगे पीछे गाड़ी घोड़ा आगे पीछे गाड़ी घोड़ा आगे आगे दाढ़ी पीछे चोटी आगे दाढ़ी पीछे चोटी आगे लस्तर खाते रोटी आगे पीछे पीछे आगे आगे आगे पीछे पीछे आगे आगे पीछे बच्चों जब तुम खाना खाते हो तो सब्जी रोटी कहां रखते हो अपने आगे रखते हो ना अच्छा यह बताओ खाना तुम कैसे खाते हो हाथ से खाते हो ना हाथ से कैसे खाते हो भाई पहले तुम अपना हाथ आगे बढ़ाते हो आगे ही तो रखा होता है खाना रोटी उठाने के लिए तुम हाथ आगे बढ़ाते हो रोटी तोड़ते हो सब्जी लगाते हो फिर क्या करते हो सोच कर बताओ फिर हाथ मुंह तक ले जाते हो करके देखो करते हो ना ऐसा अब एक काम और करो अपने आगे जहां तुम खाना रखते हो वहां अपनी किताब रखो आगे अपनी किताब रखो हां हां अपनी किताब रखो रखो रखो अपनी किताब रखो अब इस किताब को छुओ बताओ, तुमने किताब को कैसे छुआ? हाथ आगे बढ़ा कर छुआ ना? और भई, किताब कहां रखी है? किताब तुम्हारे आगे रखी है. तुम्हारी पीठ कहां है? घूम कर बताओ. पीठ कहां है पीठ पेट के पीछे होती है आगे पेट पीछे पीठ पीठ को छूने के लिए तुमने हाथ कहां बढ़ाया पीछे अब तुम अपनी किताब को आगे से उठा लो उठाओ उठाओ उसे अपनी पीठ की ओर रख दो अब बताओ तुम्हारी किताब कहां रखी है अब किताब तुम्हारे पीछे रखी है अच्छा तुमने बिल्ली देखी है देखी है ना और चूहा हां चूहा चूहा भी तुमने देखा होगा जब बिल्ली को चूहा मिलता है या चूहे को बिल्ली तो क्या होता है बोलो ना क्या होता है अरे यही ना कि चूहा आगे भागता है और बिल्ली बिल्ली उसके पीछे चूहे भागे बिल्ली आई चूहा आगे आगे भागा चूहे भाग बिल्ली आई चूहा आगे आगे भागा बिल्ली पीछे पीछे भागी चूहा आगे बिल्ली पीछे बिल्ली पीछे पीछे भागी चूहा आगे बिल्ली पीछे, पीछे, पीछे चूहे भाग चूहे भाग बिल्ली आई चूहा आगे आगे भागा चूहे भाग बिल्ली आई चूहा आगे आगे भागा लो अब हम तुम्हें सुनाते हैं कहानी एक बिल्ली की और एक चूहे की सुनो एक बिल्ली थी एक युहा था एक घर था घर के आगे पेड़ था क्या था घर के आगे घर के आगे पेड़ था पेड़ पर बिल्ली रहती थी घर के पीछे एक बिल था घर के पीछे क्या था घर के पीछे एक बिल था बिल में चूहा रहता था कहां रहता था बिल में बिल कहां था घर के पीछे घर के आगे क्या था घर के आगे पेड़ था पेड़ पर बिल्ली रहती थी एक दिन चूहा घूमने निकला घर के आगे आ गया बिल्ली उसके पीछे दौड़ी म्याऊ म्याऊ चूहे ने बिल्ली को देखा चूहा डर गया भागने लगा किधर भागने लगा आगे भागने लगा बिल्ली चूहे के पीछे भागी चूहा आगे आगे बिल्ली पीछे पीछे बिल्ली चूहे के पीछे चूहा बिल्ली के आगे बिल्ली चूहे के पीछे चूहा दिल्ली तो है दोनों भागे आगे और आगे आगे और आगे दोनों खूब भागे आगे कुत्ता मिला बच्चों कौन मिला हां कुत्ता मिला भौ भौ भौ चूहे के पीछे बिल्ली थी कुत्ता भागा बिल्ली के पीछे भौ भौ भौ चूहा सबसे आगे चूहे के पीछे बिल्ली बिल्ली के पीछे कुत्ता बिल्ली के पीछे कुत्ता कुत्ते के आगे कौन था हम भूल गए कुत्ते के आगे बिल्ली थी कुत्ते के, के आगे बिल्ली थी बिल्ली के आगे कौन था बिल्ली के आगे चूहा था बिल्ली के आगे चूहा था बिल्ली चूहे के पीछे थी के पीछे बिल्ली बिल्ली के पीछे कुत्ता कुत्ते के आगे बिल्ली बिल्ली के आगे चूहा चूहे के पीछे बिल्ली बिल्ली के पीछे कुत्ता कुत्ते के आगे बिल्ली बिल्ली के आगे चूहा और भाई आगे मिला एक पैर पेड़ के आगे था खड़ा था सिपाही सिपाही कहां खड़ा था पेड़ के आगे पेड़ के आगे सिपाही था सिपाही पेड़ के आगे था सिपाही पेड़ के आगे था कहां था सिपाही कह दे पेड़ के आगे था और पेड़ कहां था कहां था पेड़ पेड़ सिपाही के पीछे था पेड़ सिपाही के पीछे था सिपाही के आगे चूहा निकला चू ची ची चूहे के पीछे बिल्ली थी चूहे के पीछे बिल्ली थी Sayar. सिपाही के आगे से बिल्ली निकली सिपाही के आगे से बिल्ली निकली दिल्ली के पीछे कुत्ता था सिपाही के आगे से कुत्ता निकला वाह वाह वाह सिपाही के आगे से कुत्ता निकला वाह वाह वाह सिपाही बोला रुको रुको आगे भागा कुत्ता रुक गया कुत्ता झुक गया सिपाही ने डंडा उठाया बोला आगे भागा तो डंडा मारूंगा कुत्ता डर गया कुत्ता डर गया पीछे लौट गया हां कुत्ता पीछे लौट गया बिल्ली भी डर गई चूहे का पीछा करना छोड़ दिया हा हा चूहे का पीछा करना छोड़ दिया कुत्ते के पीछे पीछे चल दी बिल्ली कुत्ते के पीछे पीछे चल दी कुत्ता आगे बिल्ली पीछे हम कुत्ता आगे बिल्ली पीछे कुत्ता आगे बिल्ली पीछे आगे जाकर चूहे ने पीछे देखा आगे जाकर चूहे ने पीछे देखा अरे उसके पीछे बिल्ली नहीं थी हां उसके पीछे बिल्ली नहीं थी पीछे होती भी कैसे हां भाई पीछे होती भी कैसे वो तो अब कुत्ते के पीछे थी हां कुत्ते के पीछे थी चूहा खुश हो गया पीछे लौट चला कहां भला अरे अपने घर हां अपने घर चूहा अपने घर से आगे आ गया था उसका घर बहुत पीछे था उसका घर बहुत पीछे था अब चूहा सबसे पीछे था चूहा सबसे पीछे था सबसे आगे कुत्ता सबसे आगे कुत्ता उसके पीछे बिल्ली उसके पीछे बिल्ली बिल्ली के पीछे चूहा पहले वे भाग रहे थे आगे हां भाई पहले वे भाग रहे थे आगे अब अब लौट रहे थे पीछे आ लौट रहे थे पीछे पहले भाग रहे थे आगे आगे आगे, आगे। लौट रहे थे पीछे अब वे पीछे, पीछे। हल्ले भाग रहे थे आगे आगे आगे, आगे। लौट रहे थे पीछे अब वे पीछे, पीछे।